संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अकबर बिरबल की कहानी कहानी का शीर्षक है बिरबल का न्याय एक बार एक स्त्री भरी सभा में एक मनुष्य को साथ लेकर आई और बोली जहा पना इस मनुष्य ने मेरे सारे गहने छीन लिए हैं मेरे साथ इंसाफ करे जहाँ पना मनुष्य से इसका कारण पूछा तो वह मनुष्य हाथ जोड़कर बोला हुजूर, मैं परदेसी आदमी दिल्ली शहर देखने आया था रास्ते में यह औरत मुझे मिली और, और आपके, आपके दर्शन, दर्शन कराने का, का वादा करके, करके मुझे, मुझे यहाँ लाई है, है। आपके, आपके दर्शन, दर्शन की लालसा में मैं इसके पीछे पीछे चला आया मैं बिल्कुल, बिल्कुल सच कहता हूँ हजूर मैंने इससे कोई जवाहरात नहीं छीने हैं इस पर वह औरत बोली आली जहाँ यह मनुष्य बिल्कुल झूठ बोल रहा है मेरे सारे जेवर छीनकर अब अपने आप को पाक साफ बता रहा है बादशाह दोनों की बातों से कुछ भी नतीजा नहीं निकाल सके कि वास्तव में दोषी कौन है अन्य दरबारी भी दोनों की बातों को सुनकर किसी के पक्ष या विपक्ष में राय कायम नहीं कर सके अंत में बादशाह ने बिरबल को ही इसका फैसला करने का भार सौंपा बिरबल ने पहले दोनों का बयान गंभीरता पूर्वक सुना उन्होंने उस औरत से पूछा तुम्हारे जवाहरात कितने रुपए के रहे होंगे उस स्त्री ने जवाब दिया करीब पाँच हजार रूपए के थे बिरबल ने उस स्त्री की शक्ल देखी उन्होंने समझ लिया कि यहाँ इतने रुपए के जवाहरात कहा से लाई सचमुच ही वह बेगुनाह परदेसी को लूटना चाहती है यह सोचकर उन्होंने सरकारी खजाने से पाँच हजार रूपए मंगवाए और गुप्त रीति से एक सिपाही को देकर कहा कि वह उस मनुष्य को समझा दे कि बिरबल का हुक्म पाते ही वह रुपए उस औरत को दे दे सिपाही ने उस मनुष्य को अलग ले जाकर बिरबल के कतना कथनानुसार सब कुछ समझा दिया और रुपए दिए कुछ देर के पश्चात बिरबल उस मनुष्य से बोले तुमने इसके जवाहरात छीने हैं यह औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती इसलिए तुम अभी इसे या तो इसके जवाहरात वापस कर दो या पाँच हजार रूपए इसे दे दो फिर तुम छोड़ दिए जाओगे नहीं तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी उस मनुष्य ने सिपाही के दिए हुए पाँच हजार रुपए उस औरत को सभी के सामने दे दिए औरत रुपए लेकर खुश होती हुई घर की ओर चली। वह कोई एक फलांग ही गई होगी कि बिरबल ने उस मनुष्य से कहा जाओ और जाकर उससे कुल रुपए छीन कर ले आओ रुपए लेकर ही वापस लौटना मनुष्य बिरबल की, की आज्ञा पाकर दौड़ा दौड़ा गया और उस औरत से रुपए छीनने का उसने बहुत प्रयास किया लेकिन वह स्त्री भी अड़ गई किसी भी तरह से उसने उन रुपए को नहीं छोड़ा और उस मर्द का हाथ पकड़कर बोली चल चल मैं तुझे वहीं ले चलती हूँ जहाँ से ये रुपया तुझे मिला है मैं वहीं चल यह रुपया तुझे दूंगी जैसे ही वह मनुष्य औरत के पीछे रुपए छीनने दौड़ा था बिरबल ने अपने दो गुप्तचरों को राह की घटना देखकर सही सही खबर देने के लिए भेज दिया था दोनों गुप्तचरों ने उस स्त्री तथा पुरुष के आने के पूर्व ही सारा हाल बिरबल से कह दिया इस बात से बिरबल को और भी विश्वास हो गया की निःसंदेह यहाँ औरत ही धोखे बाज है। थोड़ी देर बाद उस, उस पुरुष को अपने, अपने साथ लेकर औरत सभा में उपस्थित हुई और, और बोली अन्नदाता जो रुपए आपने मुझको दिलवाए हैं, हैं उन रुपयों को यह मनुष्य रास्ते में मुझसे छीन रहा था मैंने इसकी एक न चलने दी और आपके सम्मुख इसे ले आई बिरबल ने यह सुनकर उस स्त्री से पूछा तुमसे इसने रुपए छीन लिए या नहीं छीने औरत बोली, इसने कोशिश तो बहुत की थी हुजूर, पर मैंने नहीं दिए इसे बिरबल ने डांटकर उस औरत से कहा जो शख्स तुमसे रुपए छीनने की ताकत नहीं रखता है उसके द्वारा जवाहरात छीने जाने, जाने की बात कैसे मुमकिन है तुम झूठी हो चलो वापस करो इससे रुपए कहकर बिरबल ने बेट से उस औरत को पीटने का हुक्म दिया मार खाने के डर से औरत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और रुपए वापस दे दिए बाद में बिरबल ने उस औरत को तुरंत जेल खाने भिजवा दिया तथा उस मनुष्य को बाइज्जत विदा किया बिरबल की इस चतुराई से सभी दरबारी अत्यंत प्रसन्न हुए बादशाह को तो यह न्याय बहुत पसंद आया अभी आप सुन रहे थे अकबर बिरबल की कहानी बिरबल का न्याय वाचक स्वर भारती परिमल